चौथा प्रश्न भगवान मृत्यु से मुझे इतना भय नहीं लगता जितना वृद्धावस्था के विचार से या वृद्धावस्था से ऐसा क्यों है कृष्ण वेदांत भय तो सिर्फ एक ही है मृत्यु का बाकी सब बहाने हर भय के पीछे मृत्यु का भय जो आदमी डरता है कि मेरा धन ना खो जाए तुम सोचते हो धन के कारण भयभीत नहीं धन सुरक्षा है धन है तो जीवन ऐसी उसकी प्रती है धन खो गया तो फिर जीवन भी गया धन है तो कल बीमार होऊंगा तो चिकित्सा करवा सकूंगा धन है कल बूढ़ा होऊंगा तो कोई मेरी सेवा करेगा धन है तो मृत्यु से कुछ बचा है। धन गया तो फिर मैं बिल्कुल ही असुरक्षित हो जाऊंगा इसलिए लोग धन को पकड़ते हैं धन को पकड़ते हैं मृत्यु के डर के कारण तुमने परिवार को पकड़ा हुआ है तुम सोचते हो परिवार के लिए नहीं अकेले में डर लगता अकेले में आदमी को अपनी मौत याद आने लगती इसलिए तो रात के अंधेरे में तुम अगर निकलो किसी रास्ते से अकेले तो घबराहट पकड़ लेती भूत प्रेतों की आवाजें आने लगती भूत प्रेत चल रहे हैं आसपास पैरों की पगध्वनि मालूम होने लगती खुद के ही पैर की आवाज भूत प्रेत की आवाज मालूम होने लगती खुद की छाया किसी प्रेत का आगमन मालूम होने लगती क्या हो जाता अकेले में ये कौन प्रेत ये कोई और प्रेत नहीं है ये मृत्यु ही है जिसे तुम दबाए रहते हो भीड़भाड़ में खोए रहते हो भीड़ में अकेले में प्रगट हो जाती वृद्धावस्था से क्या डर हो सकता है डर इतना ही है कि वृद्धावस्था आ गई अब आखिरी कदम मौत है और कुछ भी नहीं वृद्धावस्था मौत का द्वार है तुम कहते हो मौत से मैं नहीं डरता शायद इसलिए कि मौत से तुम अपरिचित हो मौत को देखा तो किसी ने नहीं लोगों ने वृद्धावस्था देखी और फिर वृद्धावस्था के बाद मौत की अनजानी घटना घटते देखी मौत तो किसी ने देखी नहीं इसलिए मौत का सीधा सीधा डर पकड़ में नहीं आता वृद्धावस्था का डर पकड़ में आता है क्योंकि वृद्धावस्था के पीछे ही आती होगी मौत अनजान अपरिचित अदृश्य कृष्ण वेदांत भय तो सब मृत्यु का है सारे भय निचोड़े जाए तो मृत्यु का भय ही मिलेगा तुम अपने बच्चों को पकड़ते हो संभालते हो बड़ा करते हो तुम सोचते हो बड़ा प्रेम है तुम गलती में हो मनोवैज्ञानिक कहते हैं बच्चों के माध्यम से तुम अमर होना चाहते हो मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरा बेटा रहेगा इसलिए इस देश में तो जब तक बेटा ना हो जाए तब तक, तक बड़ी बेचैनी होती जाओ पूजा करो पाठ करो हनुमान चालीसा पढ़ो ज्योतिषियों से मिलो भ्रगु संहिता दिखवाओ कुछ करो हवन यज्ञ जादू टोना मगर बेटा तो होना ही चाहिए बिना बेटा के मर गए तो व्यर्थ मर गए क्यों क्योंकि बेटे के आधार से एक झूठी अमरता मिल जाती मैं तो न रहूंगा लेकिन मेरा बीज रहेगा यह देह तो चली जाएगी मगर मेरा कोई अंश रहेगा मेरा कोई नाम लेवा रहेगा कोई तो होगा जो हर साल श्राद्ध करवा देगा कोई तो होगा जिसके कारण मेरा कोई चिन्ह इस जगत में छूट जाएगा स्मरण रखो भय यानी मृत्यु का भय फिर बहाने कुछ भी हो तुम्हारे मन में इसने वृद्धावस्था का बहाना ले लिया वृद्धावस्था में क्या भय की बात हो सकती है वृद्धावस्था का तो अपना सौंदर्य वृद्धावस्था तो एक शिखर है जीवन जब पक जाता जीवन के अनुभव जब पक जाते जीवन की वासनाओं के उद्दाम वेग जा चुके जीवन की आपाधापी समाप्त हो गई जीवन की महत्वाकांक्षाएं विदा हो गई वासना तृष्णा का जर चला गया वृद्धावस्था तो एक परम शांत दशा है वृद्धावस्था तो बड़ी सुंदर रविनाथ ने कहा है वृद्धावस्था तो ऐसे है जैसे हिमालय के उतुंग शिखर जिन पर कुरी बर्फ सदियों सदियों से छाई ऐसे ही जब किसी बूढ़े के सिर पर सफेद बाल होते हिमाचादित शिखर वृद्धावस्था का सौंदर्य तुमने गौर से देखा हां मैं जानता हूं कि बहुत कम वृद्ध सुंदर हो पाते उसका कारण यह नहीं है कि वृद्धावस्था में कोई खराबी उसका कारण कि जीवन भर गलत जिए जीवन भर व्यर्थ जिए तो वृद्धावस्था व्यर्थ हो जाती अगर जीवन को थोड़ा सार्थक ढंग से जिए होते थोड़ा काव्यपूर्ण थोड़ा रसपूर्ण थोड़ा आनंदपूर्ण थोड़ा प्रभु का स्मरण किया होता थोड़ा ध्यान साधा होता थोड़ा काम ऊर्जा का ऊर्धव किया होता तो वृद्धावस्था बड़ी सुंदर अवस्था है वृद्धावस्था तो निचोड़ है तुम्हारे जीवन का पराकाष्ठा है तुम्हारी पूरी कथा है वृद्ध के चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियों में वेद छिपे अगर कोई ठीक से जिया हो तो गलत जिया हो तो निश्चित ही उन झुर्रियों में कुछ भी नहीं सिर्फ जीवन का विषाद है सिर्फ जीवन की हार है उन झुर्रियों में फिर विजय की कोई चमक नहीं लेकिन जब भी कोई ढंग से जीता है सम्यक रूपेण जीता है तो वृद्धावस्था प्रमाण होती और जिसका वृद्धावस्था का काल सुंदर होता है उसे मृत्यु आती ही नहीं दूसरों को दिखाई पड़ती है उसकी मृत्यु आई उसके लिए तो अमृत का ही द्वार खुलता है सब सुंदर हो सकता है बचपन सुंदर हो सकता है वह नहीं हो पाता क्योंकि शिक्षक हैं, मां बाप है समाज है वह बचपन को कुरूप कर देते हैं, पंगू कर देते हैं। अभी परसों ही एक युवती ने मुझे कहा कि मेरे बेटे को कुछ कहिए वो बेटे को साथ लेके आई थी बेटा प्यारा है मैंने पूछा इसकी क्या तकलीफ मैंने कहा कि बहुत ज्यादा शोर नाच कूंद भाग दौड़ मचाया रखता है इसको कुछ समझाइए मैंने कहा तू गलत आदमी के पास ले आई यही होना चाहिए यही क्षण है नाचने कूदने अगर ये बहुत उछलकून करता है तो इसको नृत्य सिखाओ आखिर सक्रिय ध्यान किसके लिए है कुंडली सिखाओ बजाय नाचना कूदना बंद करवाने के इसने नाचने कूदने को कला दो कुशलता दो फर्क समझ रहे हो इसको आज्ञा दो कि बैठो शांत एक कोने में ये नहीं बैठ सकेगा और अगर बैठ गया तो इसकी ऊर्जा मर जाएगी इसकी ऊर्जा बैठ जाएगी फिर जिंदगी भर नहीं उठेगी ना इसकी ऊर्जा को दिशा दो अवरुद्ध मत करो अगर ये उछलता कूनता है तो इसके उछलने कूनने को नृत्य बनाओ फिर नृत्य सुंदर हो गया अगर ये सोरगुल मचाता है तो शास्त्रीय संगीत किसके लिए तो इसको आलाप भरवाओ इसकी आवाज को शास्त्रीय संगीत रूपांतरित करो अगर ये शांत नहीं बैठ सकता तो वृक्षों पे चढ़ना सिखाओ पहाड़ों पर चढ़ाओ नदियों में तैराओ समुद्रों में उतारो ये मौका चूकने का नहीं है इसको बचपन को इसकी पूरी गरिमा में जीने दो क्योंकि इसी गरिमा के बाद इसका यौवन आएगा और तब इसका यौवन भी प्रगाढ़ होगा गहन होगा जिसका बचपन रूखा सूखा हो गया उसका यौवन भी दीनहीन हो जाता है। जिसका यौवन दीनहीन हो गया उसका बुढ़ापा रुग्ण हो जाता है। जब यह जवान हो जाए तो इससे मत सिखाना व्यर्थ की बात है इसको सिखाना जीवन का रंग जीवन का रस जब ये युवा हो जाए तो इसे कहना कि सारों सारे रंग पूरा इंद्रधनुष तेरा है और सारे स्वर तेरे सारा सरगम तेरा है नाच जी भरपूर जी कुछ छोड़ मत देना अधूरा है हर क्षण को पूरा का पूरा पीजा ताकि जवानी जाते जाते जवानी की दौड़ और जवानी की महत्वाकांक्षा और जवानी की तृष्णा सब अनुभव से गिर जाए इसको जवानी में संतोष मत सिखाना इसे जवानी में संघर्ष सिखाना इसे जवानी में कहना कर ले जितनी विजय की यात्राएं करनी हो क्योंकि फिर बुढ़ापा आता है फिर बुढ़ापे में बैठना मौन फिर बुढ़ापे में होना शांत फिर वृद्धावस्था में प्रभु स्मरण सूरथी ऐसे अगर क्रम से जीवन चले तो वृद्धावस्था अपूर्व है अद्वतीय है और हमने ऐसे वृद्ध जाने थे इस देश में इसलिए तो हमने वृद्धों को इतना सम्मान दिया वृद्धावस्था सम्मानित हो गई थी इस देश में क्योंकि हमने बड़े प्यारे वृद्ध लोग जाने थे वे केवल उम्र से बूढ़े नहीं थे वे अनुभव से परिपक्व थे इस देश में वृद्धों को ही अधिकार था कि वे शिक्षक हो गुरु हो क्योंकि उन्होंने जीवन जिया है सब उतार चढ़ाव देखे अंधेरी रातें देखी अमावस्याएं देखी पूर्णिमाएं देखी सुख देखे दुख देखे कांटे चुने फूल चुने उन्होंने सब जाना है वे सब तरह से पक गए उन्हीं के पास हम बच्चों को भेजते थे क्योंकि उनके जीवन भर की दौलत काश बच्चों को मिल जाए तो बच्चे अभी से समृद्ध होने लगे जो ठीक ठीक वृद्ध हुआ है और ठीक ठीक वही वृद्ध होता है जो ठीक ठीक पूरा जीवन जिया है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं योग की फिक्र छोड़ो तुम भोग को इतनी परिपूर्णता से भोगो कि तुम भोग से भोग के कारण ही मुक्त हो जाओ और तब योग अपने आप जलेगा अपने आप दिया जलेगा फिर मौत नहीं फिर तो मृत्यु भी सिर्फ एक ही संदेश लाती है देह मुक्ति का फिर मृत्यु अंत नहीं है सिर्फ एक नई यात्रा का प्रारंभ है सिर्फ देह से छुटकारा है और देह तो संकीर्ण है देह तो ऐसा है जैसे कोई कारागृह में बंद है कि पक्षी पिंजड़े में बंद है मौत तो खबर लाती कि पिंजरा टूट गया और अब हंसा उड़ सकता है हंसा जाई अकेला अब चलो मानसरोवर अब चले अपने घर कैसा मरण संदेशा आया किसके कंठाभरण सोरो ने लय संगीत सुनाया कैसा मरण संदेशा आया देह थकी जर्जरित हो गई बिगड़ गया कुछ खटका संज्ञा शून्य शरीर हो गया लगा मृत्यु का झटका देख लुप्त होते जीवन को मन संभ्रमण में अटका जीवन का रहस्य यह यह क्या क्या है क्या यह में माया कैसा मरण संदेशा आया दो विभिन्न गतिया जगती में एक जड़ में एक चेतन जड़ गति है घुरुणित आंदोलन चेतन है उद्वेलन जब जल जड़कन समूह बन आया चेतन का सुनिकेतन तब उसमें विकास गति आई जड़ ने जीवन पाया अभिनव मरण संदेश आया जिन्ने मरकर चिर जीवन का रुचिर रूप पहचाना जिन्ने निच को खोने में ही सूची निजत्व को जाना वे बोले कि मरण है जीवन का ही एक बहाना अभिनव मरण संदेश आया जीवन का अखंड वैश्वानर हैर हैर कर चमका भय भागा संदेह हट गया छूटा संशय तमका अपने स्वाको स्वादास हो, होमा टूटा फंदा अपने मन की हुई मृत्यु तब जीवन लहराया नव मरण संदेशा आया शरीर संदे से छूट कर आत्मिक जीवन मिलता है मन से छूट कर चैतन्य की अपूर्व असीम यात्रा शुरू होती मृत्यु में अमृत का संदेश छिपा है आज बजी सहनाई भाई आज बजी सहनाई कित देह के कर्ण रंध्र में मंद्र मंद्र ध्वनि आई भाई आज बजी सहनाई मंगल घटले मृत्यु खड़ी है। इस प्रयाण की बेला ओ अनंत से अगम पंथ में छिटका अलख उजेला जीवन के उपकरण छोड़कर चेतन चला अकेला महानिस्क्रमण की स्वर लहरी मन आंगन में छाई भाई आज बजी सहनाई निर्मम जो मृत्यु का पुरानी उससे निर्मित मंगल घटले आई मृत्यु भवानी मरण द्वार पर खड़ी हुई है ठसक भरी ठगुरानी न जाने किस दूर देश का वह संदेशा लाई भाई आज बजी सहनाई मत कर सोच विचार छोड़ तू झंझट इस बस्ती का नहीं खात्मा होगा प्यारे तेरे इस हस्ती का बंधन प्यारोड़ चला चल पीकर, प्याला अलमस्ती का मरण एक बंधन खंडन है मरण नहीं दुखदाई भाई आज बजी सहनाई पॉप फट गई सिमट गया क्षण में अंधकार अज्ञानी नभ रानी ऊसा मुस्कानी भव भय निशा सिरानी अनजानी ही अकथ कहानी अब चेतन ने जानी उसने आज अलग की अश्रुत पायल ध्वनि सुन पाई भाई आज बजी सहनाई नचिकेता बोला गुरु यम से आरी ईस है साक्षी मैं मुमुक्षु हूं मृत्यु तत्व का मुझे न दो मीनाक्षी अंतक यम बोले नचिकेतो मरने मानु प्राक्षी किंतु फसा कब वह माया में जिससे मरण धुन भाई भाई आज बजसी सहनाई मरण की धुन समझो मृत्यु का संगीत पहचानो मृत्यु की सहनाई सुनो डरो मत डरने को कुछ भी नहीं है तुम अमृत के पुत्र हो अमृतस्य पुत्र